परिषद प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली के चतुर्थ मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था ये मंत्र शंका के उत्तर रूप से पहले यहां शंका है शंका कहते प्रथम मंत्र में जो कहा था उसको लेकर के शंका आ जाती है प्रथम मंत्र में कहा था अन्य श्रेय अन्य उतय प्रेजा तो भे माना थे पुरुषों से नीता बाघी यही है तय श्रेयादा आददाद तो से साधु होते प्रेयो गृणीते ऐसा कहा किस कारण से ऐसा कहा होगा श्रेया अन्य है श्रेय लेने वाले के कल्याण होता है प्रेय लेने वाले अपने मुख्य पदार्थ जो परम पुरुषार्थ से च्यूट हो जाता है क्यों कहा होगा प्रथम मंत्रों संय भाष्य मुठाय तय श्रेय आददा साधु अर्थात योग श्रेयो प्रेय वृणीते उक्त ये कहा प्रथम मंत्र का आदेश में तब तस्मात ये क्यों ऐसा है श्रेय लेने वाले के कल्याण होना प्रिय लेने वाले को नहीं होना क्यों तब यहां पर उसके विश्लेषण करते हैं गौरव में से विपरीत विषय से ये दोनों बहुत सामान्य अंतर में ये दोनों बहुत अंतर है बहुत दूर है बहुत अंतर है सामान्य अंतर वाले नहीं है श्रेय और प्रिय बहुत दूर दूर है अलग अलग बिल्कुल अलग है यशोजी नाना गति वाले नाना फल वाले हैं ये भिन्न भिन्न फल वाले एक संसार देने वाला है और एक मोक्ष देने वाला है और जिसका नाम है एक का नाम अविद्या दूसरे का नाम विद्या अविद्या या एक को का क्या एक को ज्ञान ऐसा कहा किंतु मैं तुम्हें विद्या चढ़ाने वाला मानता हूं विद्याभरम काम मन जिकता तो मैं तुम्हें विद्या के अभिलाषी समझता हूँ अभिपिन अभी, अभी उपसर्ग है आप दिव्यापक धातु है श्रम प्रत्यय लगाया हुआ है वम तो आने पर क्या होता है आप क्या प्रधान ईद सूत्र लग जाता है आप धातु के आकार को इकार हो जाता है ईद बन जाएगा आगे श्रम का सकार है और इधर द्वित्व होगा अत्र अतलोक से लग जाएगा अभ्यास का लोक हो जाएगा शब्द बन जाएगा शब्द बनेगा आगे शुक्त अजात्र ऋण सूत्र से लेने करेंगे तो इप्सिन शब्द बनेगा दिन अंश है <स्थिन> तुम मैं तुम्हें मानता हूं तुमको मानता हूँ विद्या चाहने वाले हो ऐसा मैं मानता हूँ ये यमराज कहा <स्थिन> क्यों विद्या क्यों चाहते हो कहा न क्वा कांत्र मैंने बहुत सारे प्ररोधित पदार्थ रखा तुम्हारे सामने श्लोक का भोग परलोक का भोग सारा रखा संसार में कुछ नहीं बचा है जिन पर भोग तक ला के रखा किंतु वो जो काम वाले विषय हैं तुम्हें लोहाय मांग नहीं कर सके तुम्हें मारे ये बार बार देने पर भी लोहाय मांग नहीं कर सके कहती है अलोकपम अवलोकपम इनता ही जो मंत्र है ये यंगलोक का प्रयोग है अभी टिप्पणी कर आप सिद्ध करेंगे ये मंत्र था तत्कस्मात इसके उत्तर में कहा गया अको दूरम यपो उत्तर दे रहे इस कारण शंका को उत्तर दे रहे थे यथो इस कारण से दूर है दूरम दूरेण ये जो दूर शब्द है ना पंचमी भी होता है द्वितीय भी होता है और तृतीय विभक्ति होती तीन दूर दूर था था था। है तीनों होते हैं ये कहा दूरम दूरेण दूरांतिकार्थ द्वितीय दूर अर्थवाच शब्दों से द्वितीय भी तृतीय भी पंचमी व्यवत तीन विभूति होते हैं तो दूरभ का अर्थ समझा दूरेरा बहुत दूर है यदि क्योंकि ये प्रातिपदिक अर्थ मात्र में विभक्ति है दूर है ये कहना दूर से है ऐसा अर्थ नहीं करना दूर को है ऐसा अर्थ नहीं प्रातिपदिक सं्या करते समय दूर से जितना अर्थ रहा होगा उतने अर्थ मात्र विधि है ये विधान ये विभक्ति कहा मोहतरा अंतरण दूरेणा का महान अंतर है ये दोनों में दूर दूर है यह सामंजस्य होना संभव नहीं है महत्वपरीत ये, ये दोनों विद्या और अविद्या विपरीत है अन्य व्यावृतें एक दूसरे से पृथक है कभी यह संबंध हमारा संभव में विद्या और अविद्या का रात्रि और दिन का कभी संबंध नहीं होता इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान का संबंध नहीं होता ज्ञान प्रकाश के सामने है और अज्ञान अधेरे रात्रि के स्थान है कभी संबंध विवेका विवेका अच्छा क्यों ये व्यावृत है दूर है अलग अलग क्यों है एक विवेक रूप है और एक अविवेक रूप है उनका स्वरूप ऐसा है ज्ञान स्वरूप है एक अज्ञान स्वरूप है ऐसा हमने से देखा। तो अमां प्रकाश और विवाह दृष्टांति है जैसे अधेरा और प्रकाश कभी एक साथ मिल नहीं सकते हैं एक प्रकाश स्वरूप है एक अंधकार स्वरूप है इसी प्रकार यहां अभी एक अज्ञान अंधकार स्वरूप वस्तु को धरने का काम करता है ज्ञान क्या करेगा अज्ञान अंधकार स्वरूप है धेरा भी वस्तु को रखता है तो अज्ञान में वस्तु को रखता है वस्तु को धन दिया है उसने जैसे हम मनुष्य होकर के चल हैं वस्तु को रखने में बड़ा हो रहे हैं इसलिए दृष्टांत दिया तम प्रकाश इत्यादि का यहाँ तक भाष्य हो गया था आगे विष्णुचि विष्णुचि का आरक्षण करते हैं विश्व चौ ये में विष्णुचि है तो विशुद्ध विशुच्यौ नाना गति का भिन्न भिन्न गति वाले हैं अलग अलग चलने भिन्न भिन्न फल वाले हैं गति का फल है एक टिप्पण में कहते हैं पांच नंबर टिप्पण ने कहा विभिन्न फले सूचय तो जानातः विभिन्न फले सूचयत इति बिशूचि ऐसा है भिन्न भिन्न फल को सूचना देने वाले हैं एक संसार फल को सूचना देने वाला अविद्या और मोक्ष की सूचना देने वाली विद्या सोचा जाता सोचा जाता था जाना जाता पैदा करते हैं भिन्न भिन्न फल को पैदा करते हैं इसलिए इनको का इसकी व्याख्या कर दी भाष्य में नाना गति कहा नाना गति वाले भिन्न फल है उसका आता है भिन्न भिन्न फल वाले हैं संसार देने वाली अद्या है और विद्या मोक्ष देने वाली भिन्न फल वाले हैं कहा क्यों भिन्न फल वाले तो संसार मोक्ष हेतु एक संसार का हेतु है और मोक्ष का है अविद्या संसार का कारण है और विद्या मोक्ष का कारण है इसलिए केिन्न भिन्न फल वाले पौन है जो संभाग के दो वचन है विद्या और विद्या स्त्रीलिंग है इसलिए <coughs> के देवी प्रथम दो तो वचन है के अभी देवी पौन है ये दोनों विद्या और विद्या या च अविद्या एक है है है है तो है अविद्या जो अविद्या है कैसा प्रेयोग विषय को विषय करने वाली प्रेय पदार्थ जो भौतिक पदार्थ है उसको विषय करने वाली है अविद्या प्रेय विषयों क्या आता प्रयोग विषय भौतिक समाज करना तो प्रेयो विषय है जिसका किसका अविद्या प्रयोग विषय से श्रेयोग विषय और विद्या में ज्ञान जो होता है कल्याण का विषय कल्याण विषय का जवाब होता है मोक्ष का जवाब होता है इसके भिन्न है दोनों का ज्ञाता निर्ज्ञात ऐसे जाना है भिन्न भिन्न फलवा लेकर के जाना है कि जाना है अवगत पंडित ही आत्मा विवेक करने वाले जो पंडित लोग हैं या पंडित का था आत्मात्म पर विवेक करने की शक्ति जिसमें है ऐसे पंडित हैं उनके द्वारा ऐसा जाने गए दोनों भिन्न भिन्न है ऐसे जाना गया है वाली है तो एक मोक्ष देने वाली विद्यालय तब अब स्थिति में मैं तुम्हें विद्या के अभिलाषी संस्था ये कहने का तब रव क्षेत्रों की टिप्पणी कूर्वा संतान पूर्वाधि में समाध जो शंका थी प्रथम मंत्र को लेकर के शंका उठाई थी भाष्य में शंका उठाई थी कि प्रथम मंत्र में अन्य अन्य फल वाले हैं करके कहा था श्रेय अन्य है प्रेय अन्य है दोनों भिन्न भिन्न तरीके से पुरुष मनुष्य को बांध देते हैं और दोनों में से जो श्रेय को लेने वाली है कल्याण होता है प्रेय को लेने वाली है तो मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसा कहा था तो ये तो शाह के उत्तर रूप से इस मंत्र का पूर्वाध की व्याख्या हो गई तो ये कह रहे हैं कि पार्टा पूर्वाध क्या है यहाँ दूर वे थे विपरीत विश्व जी विद्यालय तो मत ये क्या था ये है पूर्वाध इसको पूर्वाध की व्याख्या कर दीजिए ंगाम पूर्वाद समाधि शंका उठाई गई थी शुरू में उसको पूर्वाधन के द्वारा उत्तर हो गया जो भिन्न भिन्द पौध वाले हैं पुण पूर्वा समाधाय पुनः शिष्य स्थगिति फिर शिष्य की प्रशंसा करते हैं स्तौती स्थगिति दोनों बनता है तो इसका तो धातु तो है ना स्तौती तो हई है वो तो लग जाएगा वृद्धि हो जाएगी स्तौती बनेगा एक पक्ष में हलादी पित्त सारधातु कीट कारण हो जाता है करके, करके तो ऐसा सुविधा है उसके द्वारा ईट का आरम होकर होकर विद्याभीक्षण ये कहा क्या प्रशंसा करते हैं कहा ये विद्याभीक्षण नचिकेता मन्य इत्यादि है नचिके तो हम मन्य इत्यादि कहा ये कह रहे हैं विद्याभीक्षण इत्यादि कहा त ये दोनों जब तो सामने तो आए तो तुमने कि तुम प्रेय को ग्रहण नहीं किया श्रेय को ले लिया इसके बाद है तुम ज्ञान चाहते हो ठीक है तरह भाषण कहा विद्याधीषिनम विद्याथिनम तुम्हें मैं विद्यार्थी कहता हूं विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी कहते हैं विद्या चाहने वाला जो होगा मैं विद्या मैंने ज्ञान ज्ञान चाहने वाला विद्यार्थी होगा <coughs> तो विद्यार्थिनम अभी अभिष्नमें विद्यानम नजिकेत सम तुम नजिकेता को मैं विद्यार्थी समझता हूँ आम नजिकेतम हम मिले मैं मानता हूँ ऐसा कहा कृष्णार्थ क्यों मैं विद्यार्थी चाहता हूँ प्रश्न होगा आप क्यों मेरे को विद्यार्थी मानते हैं ज्ञानार्थी क्यों मानते हैं तो उत्तर होगा यस्नाथ विद्वदुद्धि अविद्वुद्धि प्रलोभिन काम अवसर प्रवित बहुत विद्वात्म न अव निक्षेद आत्मपभोग अभी ये जिससे कि देखो तुम्हें मैं विद्यार्थी इसलिए मानता हूं कि अविद्वुद्धि प्रलोभिन काम अज्ञानियों के बुद्धि के प्रलोभन देने वाले जो काम विषय काम सब विषय है अज्ञानियों की जो बुद्धि है वो प्रलोभित हो जाते हैं जा जा। किसको देकर विषयों को देखकर विषय चाहते हैं तो यश मृति प्रलोभिना का महा वो काम को उन्हें विषय को उन्हें अवसर प्रवितियों अवसरा आदि मैंने सामने रखा तुम्हारे सामने विषय है सब भोग्य विषय है इनको रखने पर भी प्रवित बहोगी बहुत सारे भोग रखा था तुम्हारे सामने मैंने एक आत्मज्ञान के, के बदले में ये ले लो ये ले लो बहुत सारे बोला था ग्वाह कम नोतम तुम्हें लुहायमान नहीं कर सके बार बार रखने पर भी लुहायमान नहीं कर सकते दृषारतम है बार बार प्रलोभन देता गया फिर भी तुम्हें नहीं कर सके न विच्छेद अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सके जिसको तुमने चाह वहां से विच्छेद तुम्हारा मन विचलित नहीं मैंने इतने प्रलोभन देने पर भी तुम्हें विच्छेद नहीं कर पाए तुम्हारे जो उद्देश्य है उसका विच्छेद नहीं हुआ इसलिए मैं विद्यार्थी समझता हूँ कहां से विच्छेद नहीं हुआ हूँ जो कल्याण करने वाले मार्ग से विच्छेद नहीं हुए तो यही है श्रेय मार्ग आद आत्म उपभोग अनुप्रांसा संपादन ये जो प्रेय पदार्थ अपने उपभोग के संपादन देने वाले थे आ, इसे तुम नहीं हुए एक विद्यार्थी हम श्रेय भाजनम होने के मैं, मैं तुम कल्याण के पात्र समझता हूँ विद्यार्थी समझता हूँ श्रेयोभाजन कल्याण का पात्र भाजन में पात्र होता है कल्याण के पात्र समझता हूँ अधिकारी समझता हूँ यही ये माज का उत्तर है एक कहापणी आठ और नौ की सात साथ ही है अविद्युत बुद्धि जो अविद्युत बुद्धि को विचलित करने वाले जो भोग है तुम्हें लुभा न सके इसके ऊपर है साथ में कहा अविद्यार्थी बुद्धि जो अज्ञानी होगी बुद्धि ये विद्यार्थी एक विद्यार्थी होगा दूसरा ना विद्यार्थी अविद्यार्थी अज्ञानी अज्ञानी को अविद्यार्थी कहा है उसकी बुद्धि को विचरित करने वाले इतने बड़े भोग भी तुमने कुछ नहीं कर सके ऐसा बहुभोगी एक दो तो वस्तु नहीं दिया कोई खिलौना नहीं दिया बहुत सारे भोग्य बोह पदार्थ तुम्हारे समझ में रखा है इसके विषय में एक एक अक्षर लोडू को एक ही विषय व्यक्ति को ल, ये लुभाने में समर्थ थे ऐसे सौ सौ साल के पुत्रादी हों और अपने आदि जितनी चाहो उतने रहे और इंद्रिया सब के सब मजबूत हों हां। ये सब अवसराए आए घर में झाड़ू लगा दे तो एक एक विषय भी बहुत कुछ है एक ही मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाता है किंतु किम बहुनाम इतने रखने पर भी तो हम बिजली इसे धन्यवाद सामान्य लोग एक एक विषय में भी लोडू पर एक ही मिल जाए बहुत ऐसे मानते हैं किंतु तो तुम्हें विचलित सिर्फ बहुत सारे दिन पर भी अब कहू अवरो बनता जो शब्द है क्रियापद है ये कैसे बना हुआ इसके ऊपर है जातु पर है लुप्र छे धातु है तुरारी का धातु है लुम्पति बनता है जिसका तुरारी का है इत्यस्माद यमरुखी यमरुक कर दिया धातु से धातोहला समाधार दिया उसका चीज़ तो लुप्त कर दी यमलू होने पर गणकारी मानते मित्र सपो अलुप कहते यहाँ पर देखो यमलूक को व्याकरण में क्या माना है आदादी का धातु माना हुआ है चतरिक गणसूत्र को आदादी में पड़ा हुआ है जो तो पूर्वाचार्य की संज्ञा है वो ये साध धातुक लतार में लोग मानते हैं वो लो लोग पूर्वाचारी मानते पाणी नंदी तो के मक से तो कर्कितम बनना संभव नहीं है तो वो अदादी में रखा हुआ गण सूत्र धातु काठ में रखा हुआ है धातु काठ में वो ऐसा होने से क्या होगा कि यंगलुप का है वो कर्कितम शब्द यंगलुप से बना हुआ है इसके मतलब अदादी जो यंगलुप जो होता है अदादी माना जाता है ऐसा कर्गति क्या होता है होगा तो सबका लुप हो जाना चाहिए अलोलुप अंतर है अलोलुप तो बन जाएगा वहां तो हो जाएगा शन्य और शुक्र से तित्व होगा और गुणों यंगलकों से अभ्यास गुण भी हो जाएगा बन जाएगा ना तो उकारोकार हो जाएगा लोलुक बन जाएगा आगे विभक्ति क्या है इच्छा झ लग रहा है झ होगा तो आत्मापद में है आत्माने पद में अगर शब नहीं रहेगा पूर्व में तो अंतादेश नहीं हो पाता क्या बन जाता अट आत्मनिपदेश स्वतः तो सूत्र है अगर सब नहीं होगा तो अंतादेश नहीं हो पाएगा यहां दिख रहा है इसके मतलब सबका का हुआ समझना। अच्छा प्रयोग है सब लोगों होना चाहिए आधा दी है क्योंकि यथान ही बता रहे हैं विशेष बात बता रहे हैं ये कह रहे हैं लुप्त छेद है इतमाल यमलुकी यमलुप करने पर जितू तो हो गया संयमों से जित् कर दिया गुणो यमु से अभ्यास को गुण कर दिया लोलुप बना हुआ है लोहू सनातनता धातु संज्ञा करेंगे गण कार्यम धातु में नून होना चाहिए शेम उचा का नाम शुक्र है वहाँ लुम कति बनता है क्योंकि यहाँ पर सपर नहीं है इसलिए नून का प्रसंग नहीं है वो स मारता है तुला जीवन का स परे हो तो नूम आएगा इनके से को बनता है ना वो सब सब ये मून के बनता है यहां वो तो नहीं क्या है कि गणकार्य मन अदाजी गण का कार्य सबका लुक होना चाहिए का सपह ऐसा सूत्र है लुक होना चाहिए वो अनित्यम अनितम भी पता है गणकार्यम अनितम ऐसा नाम करके सको अलुक सको अलुक छानदसम सबका अलुक हुआ सब है और छानदस है आत्मा पर क्योंकि यह अनूप जो होता है परस्पर पर भी यंगअप आत्मनिर्पर होता है गोभू यते आदि बनता है गोभा बनता है यंगलूप में परस में पद में होता है शेषाप करते ही परस में पद लगेगा जो आत्मनिर्प में निमित्त नहीं रहेगा यंग्लूप में तो परस में भी होना चाहिए क्योंकि यहां पर आत्मनिपत जो किया है किया है ये एक तो सबका अलूप ये भी छाणस प्रयोग दूसरा आत्मनिर्पद में प्रयोग भी नहीं होना चाहिए मूल अंतर यह भी ये छंडस्ट प्रयोग है अच्छा अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं अथवा सबका लुक हो गया है मान लो दो अलोलोकता में सबका लुक है तो सबका लुक होगा तो फिर एक परेशानी आ जाएगी अंत आदेश नहीं हो पाएगा आगे झ को आदेश होगा आपको पहले ये यदि पूर्व में हकार आठ सौ हकार हो उससे पहले झ को आदेश होता है कहां तो यह आत्मनिपद है अगर पर्सन पद होता तो अंतिम होते हैं है अध्यात्मित तो लंग लगाड़ है और लंग है यंग तो कहते हैं अथवा ये कर सकते हैं सब लुकी बात है का तो लुख करते ना बांतादेश समझना अंतादेश बा, अंतादेश करना ये बांधता बांतादेश बांध कोई प्रत्येक जैसा नहीं है तो सब लोग की बात सब लोग होने पर अंतादेश होना होना नहीं चाहिए किंतु हो गया छादस प्रयोग है क्योंकि वहां अपन प्रदेश सोना का लगना था सब लोग होने पर तो नहीं लगा यह छंद को अंतादेश होना आप छस प्रयोग है ये ई मांग करके व्याख्या करते हैं कहा न विचेदम प्रदम ऐसा कहा तब इत्यादि ये शुरू में लगा देना तब नबीचे रहो तो दबा तुम्हें तुम्हारो तुमको ये नहीं कर सकते ऐसा नहीं लग रहा अच्छा टिप्पणी हो गई ना आगे मंत्र है अद्याया मंत्री पंडित मन चंद्र जमा पढ़ी नियमानय अद्या वर्तमान ंडित मन कंधार अद्या वर्तमान अहं का मौतारूपी जो अविद्या इस शरीर में बाकी में मेरे मैं मेरा यही तो अविद्या का शुरू कहिए जब तक ये मैं मेरा है तब तक अविद्या है जिसको मई मेरा सपन समाप्त हो जाए वो विद्या है बात है ज्ञान और अज्ञान के पहचान है आप सोच काम सकते हैं आप ज्ञानी हैं आप या अज्ञानी हैं है। अगर आंता नष्ट हो गई हो तो आप ज्ञानी हैं और अगर है तो फिर कुछ भी बोलिए आपको दूसरी कोटि में लिया जाएगा तो अविद्यायाम अंतरे मैंने मध्य घोर अंधेरे के बीच में पड़े ज्ञान अज्ञान रूपी अंधेरा है तभी तो हमता ममता करते हैं आपका कोई शरीर होगा इसमें हम करना और ये कभी होंगे इसमें ममता करना कि अमता ममता यही है बंधन के कारण अविद्या का स्वरूप माना है तो अविद्या घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं लोग मैंने हमता ममता में डूबे हुए जो वर्तमान माने रहने वाले अधेरे के बीच में रहने वाले हैं अधेरा मैं अज्ञान रूपी अधेरा जहाँ अधेरा का था अज्ञान रूपी अधेरा है ऐसे रहने वाले और स्वयं भीरा पंडितम वाला स्वयं कहा था वयं गरेंगे वासी हम भीर हैं विवेकी हैं हम पंडित हैं हमारे पास सदस्य विवेकी बुद्धि है हम घंटे घंटे तक तो उपदेश दे सकते हैं ऐसा मानने वाले लोग स्वयं अज्ञान में हुए हैं ज्ञान से बाहर नहीं है किंतु अपनी अभिमान है मैं तो पंडित हूँ पंडित का आता है सदस्य विवेक पंडा कहते हैं वो पंडा जिसमें उदय हो गई हो उसको कहेंगे पंडित तारकादिक इतज सूत्र है इतज प्रत्यय होता है तारकाधिक आता है पंडा सब तरह उसे इतज प्रत्यय हो गई पंडित बनता है तो अंधेरे में बैठे उन्होंने अहमता अहमता के घेरे में पड़े हुए हैं शरीर से अंता भी नहीं निकाल पाए ताकि पुत्र पशुरा ममदा भी नहीं निकाल पाए हैं मैं मेरा से डूबे हुए यही अविद्या है, यह है। इसमें रहने वाले हों लोग ऐसे हों और स्वयं भिगा पंडित मन ने माना स्वयं अपने को व्यय हम हाँ। तो हम कैसे भीड़ है विवेकी हैं, हम छानबीन कर सकते हैं हाँ। ज्ञान क्या है ज्ञान क्या है पूरे जानकारी ले सकते हैं ऐसा भावना पंडित ना अपने को पंडित मानने वाले को।, को पंडित का अर्थ विवेकी जैसे अंश होता है छीर विवेकी उसी प्रकार के ज्ञान अज्ञान के विवेकी को पंडित कहते हैं पंडा नाम की बुद्धि है सरस्वत विवेकी बुद्धि को पंडा बोलते हैं और वो विवेक बुद्धि जिसमें आ गई हो उसको कहेंगे पंडित ऐसे मानते हो डूबे हुए अवेर अज्ञान में किंतु बड़े बड़े उपदेषा घूम रहे हों इसी ये क्या स्थिति होगा लोगों होगी आगे कहते हैं धनद्रम्य ये यह है दम द्रव्य में यंगंत है आगे सांस किया हुआ है और ये द्रव धातु है गत्यर्थक है और यंग में एक सूत्र दिया हुआ है नित्य कौटिल्य गु जो गत्यर्थक धातु होते हैं उन्हें भ्रष्ट अर्थन नहीं होता पुनगुण्यर्थन नहीं होता क्या होता है कि कुटिल होता जाने तो आ, मा। तो तो संसार मार्ग को ही जाने वाले हैं ये कहना चाह रहे हैं तंत्र निवा पर मूढ़ा इसका अर्थ भाषा भी नहीं आ जाएगा टिप्पणी कार्यवादी पूरा कर देंगे कैसे बनेगा तंत्र में हुआ पर्यन की उसी को प्राप्त होते जाते हैं मगर संसार गति को ही घूमते रहेंगे मोक्षण मिलेगा उनको क्यों अभिमान है मैं पंडित होकर के किंतु अमेरे आज्ञा में डूबा तो हुआ है मैं मेरे को छोड़ नहीं पाया है या हमता ममता को पाया और उद्देश्य बन के बोलता हो दूसरे को बोलता है मैं पंडित हूँ अभिमान है ऐसे लोग मूर् मूर्ख है में पंडित है मूर्ख है दंत्र अभिमाना पंडियंती बार नहीं पढ़ते है। बार संसार चक्रमी पड़ते रहते हैं जन्म होने के चक्कर से बाहर नहीं जा पाएंगे जैसे कैसे अंधे कई वह नियमाना यथाधा या दृष्टांत दिया है जैसे अंधा व्यक्ति किसी को लिए चलता हो वो स्वयं अंधा है और दूसरे को दूसरा भी अंधा हो तो स्थिति में क्या स्थिति हो जाएगी या उपदेश भी अंधा है अमता महता में डूबा हुआ है और उपदेश लेने वाला भी कोई वही अमता में डूबा हुआ, हुआ। हो तब क्या स्थिति होगी जैसे अंधा व्यक्ति अंधे के सहारे से चलता हो तो गड्ढे में मरेगा ठीक किसी प्रकार यहाँ भी यहाँ गड्ढा जाए संसार संसार में पड़ेगा दोनों संसार में अंधे में वह नियम आला जंधार जैसे अंधे लोग अंधो के द्वारा अंधे के द्वारा ले जाएंगे अंधे लोगों की स्थिति हो जाती है मान दफ्तर में पड़ जाएंगे ठीक इस प्रकार संसार से बाहर निकल जाएगा संसार में इकट्ठे नहीं पड़ेगा यह अर्थ है इसका इसलिए अज्ञान के भीतर नहीं रहना चाहिए अज्ञान के भीतर रहना और अपने को पंडित करके अभिमान करना यह स्थिति हो जाएगी ये कि टिप्पणी एक नंबर की मंत्र में काना अवर उत्पाद वही हम विद्याभीसी निकता की ओर से प्रश्न हो सकता है विषयों के लोडूप न होने के कारण से काम माने विषय पूर्वंदर कामत्वा कामा बहुत तो नजीकता प्रश्न कर सकता है गुरु जी काम अम अवरूपत्वा विषय को लोभित न होने के कारण यदि हम विद्या मैं यदि विद्या के चाहने वाला हूँ मैं यदि ऐसा हूँ तो तपस्या श्रेय विभाज और विद्या के जो पात्र होगा वो क्या होगा श्रेय का पात्र बनेगा विद्या चाहने वाले श्रेय का परमोक्ष का पात्र का जाएगा यदि ऐसा है तो साथ अभी अविद्या भिक्षण होगी और फिर अविद्या चाहने वाले कैसे होते हैं ये प्रश्न हो सकता है अगर विषय में चाहने के कारण से विद्या चाहने वाला हो सकता हूँ आपके कथन के अनुसार तो फिर ये कौन अविद्या चाहने वाले कौन अज्ञान चाहने वाले कौन है ये प्रश्न हो सकता है कि भावदास किसके पात्र होते हैं तो मुझे तो कहा विद्या बिछी और श्रेय के पात्र का वो किसके पात्र बनेंगे विद्या के अविद्या के किसके पात्र बनेंगे विद्या यदि नजीके जो केवल मनोपत्र भी गया ये नजिकेता का मन में है प्रश्न नहीं किया है मंत्र में कोई प्रश्न है मन में है इसलिए यमराज स्वयं बोलते हैं ये कहा जो अविद्या चाहने वाले की स्थिति ये जो मंत्र में दर्शाया गया पंचम मंत्र की स्थिति बोला अविद्या चाहन माने मैं मेरा यही अविद्या है और कुछ नहीं है जब तक तो शरीर तो में हम और पदार्थों में मेरापन है मोपन है यही अविद्या है एक अच्छा तो आगे टिप्पणी में कहते हैं अविद्यार्थी ने धीरत्वादी अनुमान उपाल अशु संभाव होती संसार वाधना से उत्तर यही होगा कि मंत्र का यही होगा क्या उत्तर होगा तो कहा अविद्यार्थी ने जो अविद्या चाहने वाले हैं रे में डूबे हुए हैं ऐसे लोग धीरद परी और डूबे हुए हैं अनेरे में और मानते हैं हम विवेकी हैं बड़े पंडित हैं इसे धीरथ्वारी का अभिमान के द्वारा रहने वाले उसके द्वारा उपलक्षित किया होगा या असुर संपद वाले हैं गीता के शोभा अध्याय का आश्री संपत्ति का वर्णन है या आशुरी संपत्ति वाले हैं यह सिद्ध तो हो जाता है भगवान जी संसार वायनाश और संसार के तात्पर्य है श्रेय भाजन नहीं होते मोक्ष के, के पात्र नहीं बन गए संसार के पात्र बनोगे यही अर्थ है दूर टिप्पणी है पंडितम मन्यमाना के वो दूर टिप्पणी है कथें स्वयं के द्वारा वयम धीरा इतनी मन्य माना स्वयं के अर्थ भयम समझे राशि का वयम न करेंगे भयम समझना मनमाना पंडितों का आत्मा नाना अपने को धीर समझना वयम धीरा मंडवाना और पंडितों से आत्माओं मनवाना अपने को दो विशेषण लगा के मानना एक तो धीर विवेकी मानना मैंने धैर्यशाली मानना और दूसरा पंडित मानना मैंने विवेकी मानना इस तीन योग अतिहार करके अर्थ दो में से कोई एक को मानना यही अर्थ एक कहा अच्छा भाष्य है आगे एक संसार भाजना पूर्व मंत्र में जो कथित है जी हो तो स्त्रेय तो का भाजना है मोक्ष का पात्र है और ये जो तो संसार के पात्र होते हैं पुनरअपि जानव पुनरपी मरलोम पुनरपि जाने जगह सैनिक जिनका होना है संसार के पात्र बनते हैं अहमता और ममता में डूबे हुए यही है एक संसार तो भाजना संसार के पात्र है अविद्याम अंतरे मध्य अविद्या के अंतर में अंतर शब्द मध्योर अंधेरे के बीच में किनारे भी नहीं है डूबे हुए बीच जैसे समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति होता है तो उसे अज्ञान में डूबे हुए हैं ये मैं मेरा करना ही अज्ञान है मध्य इस अज्ञान के बीच में घनी भूते युवत जैसे घोर अंधेरे में कोई बड़ा हो उसको कुछ नहीं दिखता कुमार से रात्रि भी बादल लगा हो तो कुछ दिखता नहीं है ठीक इसी प्रकार इसको भी कुछ दिख नहीं रहा है कल्याण के मार्ग नहीं दिखता घनी भूतें युवता वर्तमान है जैसे घोर अंधेरा होता है उसमें रहने वालों की जो स्थिति होती है ये दृष्टान्त है गानी घनी भूतमशी इसी प्रकार अज्ञान में हुए हुए जो तो लोग हैं तो उनको कुछ नहीं दिख रहा पर लोग में दिख रहा है वर्तमान व्यस्टवाना या वर्तमान लपेटे हुए हैं अज्ञान में से लपेटे जा रहे ऐसे लोग हैं बेस्टवान लपेटे हुए हैं खिस्से लपेटे हुए हैं अज्ञान क्या है क्या है अज्ञान पुत्र पशुआ कृष्णा पास हजारों पास रसी लगी हुई हजारों रसी एक पुत्र रूपी रसी थासी लगी पास लगा है एक पशु आदि माना कितने न जाने ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए मन दुनिया भर में पहुंचा हुआ है ये पास है बांधने वाले हैं यही बात है ये मेरे पुत्र है ये मेरे पशु मेरा देश मेरा गाँव है इत्यादि जो भी है पुत्र पशु पशुआ तृष्णा पास पुत्र पशुआ की जो तृष्णा है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए और उसी के लिए फिर कर्म करना हजारों सैकड़ों पास हैं ऐसे एक दो में रसी मजबूत रसी है जैसे यमो राज के पास होते उसी प्रकार पास है जिसे बड़े हुए जस्ट माना तो आशा छत ही वहां डरना लपेटे हुए हैं विद्या के बीच विद्या से और यही ये बीच मिल जाए वो भी मिल जाए वो भी मिल जाए ऐसी आशा भी अपेक्षे हैं ऐसे लोग और अधेरे में पड़े हुए हजारों इच्छाओं के घेरे में बसीभूत होकर के बैठे हुए हैं किंतु अपने को विवेकी मानते हैं छिपाते हैं विवेकी मानते हैं स्वयं मैंने भयं स्वयं का भयंकर हम लोग पंडित हैं धीरा धीर हैं विवेकी है, दीर है, है। प्रज्ञावंत बुद्धिमान है ऐसा मानते हैं आज संसार में लगभग स्थिति ऐसी है प्रज्ञावंत मैंने पंडिता मान्य शास्त्र कुशल आशा ये तो बुद्धिमान है दूसरे तो शास्त्र में कुशल है सारे शास्त्र पढ़ा हुआ है जहाँ चाहो वहां उत्तर देने को समर्थ है विवेक हमारे शास्त्र का ज्ञान है या पंडित शास्त्र पढ़ने और दीर्घा था विवेक प्रज्ञावाम विवेक ले लिया सही थी मन ऐसे मानने वाले जो लोग हैं आशा के पास बने हुए है। हैं जिन मानते है हम विवेक ही है शास्त्र है पारंगत हैं ये लोग जो है व्यवहार कुमार दंड अत्यंतिल गति जाते है। पर जाते सामान जा हैं सामान्य शुगर कोकर सामान्य मनुष्य शरीर पर नहीं कुटिल गति खराब गति पर जाएंगे कहा दंड व्यमार का फिर ये आएगा अत्यर्थम कुड़ियाम अनेक रूपांत अनेक रूप जो गति है संसार में चौदह लाख लोगों में घूमना है कक्षा को चलते हुए जाते हुए जरा नर रोगा जी कहीं परी है घेरे में पड़ेगा दुखी होंगे जरा नरद रोगा थी जब शरीर लेंगे तो वृद्धावस्था भी आना है रोग भी आना है गर्व भी होना है हर शरीर में स्थिति होती रहेगी चाहे मनुष्य शरीर ले चाहे देव शरीर ले चाहे योगी ऐसे रहेगा कुछ परि कक्षा थी किसी को प्राप्त हो गया अभी वे ही रहा अभिवेकी लोग की स्थिति हो जाती है अज्ञानियों की स्थिति ऐसी हो जाती है कैसे जो दृष्टान दिया अंधे नहीं हुआ नियमान ऐसा है जब वो स्वयं अपने वो पंडित मान रहे हैं और शास्त्र में कुशल मान रहे तो उनके जो अनुयायी होंगे होंगे तो ऐसे होंगे उनके अनुयायी ऐसे होंगे तो अंधे नहीं हुआ नियमाना ऐसा होता था अंधेर नहीं दृष्टि भीन नहीं हो जिसके आंख नहीं ऐसे व्यक्ति के द्वारा नियमाना ले जा रहा है विषमे पर ही यथा अभाव अंधा और मार्ग राग है विषम मार्ग है कोई सव राज नहीं है ऐसे में चलने वाले ठो ले जाने वाला अंधा है और जाने वाले अंधे हैं और मार्ग भी विषम है ऐसे स्थिति में वाली की जो स्थिति होती है वो स्थिति इनकी होती मैंने स्वयं भी संसार के चक्र में पंगा है और अनुयायी ऐसे पड़ेंगे एक कहाता मारी आशा पास से बढ़े आ सकता है विषय में कथी यथा बहुत अंधार है बहुत सारे अंधेरों अन्नों के द्वारा ले जाने पर ये स्थिति दुर्ग, दुर्गति हो जाती है ठीक इसी प्रकार महात अन्य महान अनाथ को प्राप्त होगा संसार चक्र को प्राप्त होना महान अनाथ है इसी को प्राप्त तो होगा मुक्ति नहीं मिल सकती है ठीक है टिप्पणियाँ कई तीन नंबर है तीन नंबर टिप्पणी तो संसार भावना इत्यादि का यहाँ पर भाजन शब्द नपुंसक लिखन है तो यह पुलिंग में कैसे प्रयोग कर दिया होगा बहुवचन है संसार भाजना भाष्य का लिखा हुआ है नपुंसक भाजनम पात्रम नपुंसक लिखना होता है भाजन शब्द ये यहाँ टिप्पणीकार को शाचारिप्पणीकार जो संसार भाजना है अस्मत भाषा ये जो भाष्य में दिखा पा है भाजना बहुवचन है पुलिंग में है इसी भाष्य से भाजन शब्द से अर्धार मांगे अर्धाचारुंशीचर सूत्र है अर्धर चारिग्रहण जो शब्द आए हैं न पुण्य तो प्रयोग होते ही है किन्तु तो पुलिंग में भी होते तो ये भाजन शब्द को अर्धर चारिग्रहण मानना चाहिए इस भाषा के आधार पर मानना चाहिए किसी प्रकार का है यहाँ पुलिंग में प्रयोग किया है तो जैसे अर्धर्धरचम तो बनता है ऋषा के आधार को अर्धर्च भी बोलते हैं अर्धम भी बोलते हैं ठीक इसी ज्याम गुरुमा एक चार की घनी चार्मी घनीभूत नसी का अविद्या अच्छा, घटक अविद्याटक्ये चार्म है अविद्या अविद्या में जो डी विभक्ति है सप्तमी वो घटक है अविद्याटक संसार में नाम को ये गुरु प्रकार है सप्तमी अथ सप्तमी का अथ है अविद्या घटक अविद्या हो जाएगी ओ घटक अविद्या घटकत्व तो रहेगा अविद्या हो जाएगी घटक एक मध्य इत्यादि तत्व इत्यादि अर्थ जिसके बीच में ऐसा है जिसमें तो आएगा सप्तमी में अविद्या में ये कहा एक पांचवी चित्व है धनीभूत एक तम सिद्ध अविद्यात विराम अभी कहते महाराज अविद्या तो जब तक जीवन है ज्ञानी और पास की अविद्या है शरीर बुद्धि है जब शिक्षा भिक्षा प्रेगा साधारण बैठेगा तो शरीर को भूल जाएगा ठीक है समझिए गौरपालचार्य बोल गए दो घर होता है ज्ञानी का का तो एक ही कर होता है ज्ञानी का दो घर होता है निष्कृति नि, नि, नमस्कार निष्भाकार चला चल देखे तश्चय हो गए मांग प्रकार गौरव का तो वो जो घर वाला चल घर और अचल घर दो घर वाला होता है ज्ञान का माने जब अपने साधना में बैठता है विशेषकर के समाधि में बैठ जाता है यदि जितस में बैठता है उस काल में असल घर रहता है आत्मा असल घर है आत्मा का में रहता है और जब भिक्षावन आदि का समय होगा विक्षेप होगा वहां जैसे सुश्रुप्ति में आपको कौन उठाता है आदि भोगे जाने वाले करोड़ संस्कार सुभाषु तो कर्म होने वाला है आगे उसका संस्कार आप करा कर बैठे हैं, तो वहाँ से उठना भी नहीं चाहते थे आपकी इच्छा भी नहीं कि उठना पड़ा तो अगला भोग कर्म संस्कार है आगे भोग भोगना है।, उसका है वो जगाता है इसी प्रकार यहाँ भी समाज माने जो रीति में पड़ा होगा संन्यासी होगा उसकी भी स्थिति यही हो जाती है आगामी जो भिक्षातन आदि गंगा स्नान आदि जो उसका कर्तव्य जब तक जीवन है चल रहा है वो वहाँ विक्षित है। देगा विक्सित कर संस्कार विक्षित कराएगा जल जाता है जल नवाने चल रहा है आ जाता है ये शरीर चल रहा है फिर उसका बाद मनुष्य उचित व्यवहार करेगा तब तब तक ऐसी वो तो की है काम हुआ है तो वो भी तो अविद्या में यह जब तक शरीर है पूर्ण विद्या कहां उसके पास ये क्षमता है तो अविद्यालय अंतरिकान में कहा करना चाहते हैं यहाँ पर घानी भूमि विषय सामान्य अविद्या तो इनके पास अविद्या है ज्ञानियों विकास क्या है केंद्र तो पास ठोस अविद्या ये बोलना चाह रहे हैं अविद्या वर्तमान विधान और तो विषम का है यह तो ज्ञानी का भी है में रहना तो ज्ञानी का भी जाते जीवन है मैं प्रारब्ध प्रारंभिक कल्पना कर करते हैं प्रारंभिक कल्पना करेगी कर तो अविद्याश मानना पड़ेगा तो ज्ञानिकों की है क्यों नहीं का शिक्षण होगी जातिष्टिकरण कहा भी तो व्यवहार करेगी गीता के तृति अत्या स्पष्ट बहुत ही ने एक क्षण भी कुछ कार्य के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकते नहीं कष्ट इजाजत को जागतिष्टि कर्म के कार्य तेवसर कर्म सर्व प्रकृति प्रकृति जन जुगुण है सबुगण रजगुण तमगुण पड़े हुए इनके द्वारा सबके द्वारा कार्य कराया जाता है तो कुछ न कुछ करेगा कुछ अंगुल इलाता रहेगा पैर इलाता रहेगा कुछ न रहे कुछ करेगा तो बोलना नहीं कर्म ही है देखना नहीं कर्म ही है कुछ ना कुछ तो करेगा अगर शारीरिक कर्म देगा तो कर मानसिक करता रहेगा तो नहीं प्रशिक्षण हो गए जाति तिष्ट कर्म कार्य थे अवसर कर्म सर्व प्रकृति पड़ेगा प्रकृतिजन्य गुण जो है वो कर्म करारे होते हैं सबसे कहा तो ज्ञानी को भी जब तक शारीरिक कर्म करेगा फिर यहां पर यह अविद्याम अंतरित वर्तमान है अज्ञानी करके कैसा बोला अविद्या में देखो पढ़े हुए ये यहां शन का है अविद्यातमान विदाम विदाम मान ज्ञानी नाम अभी ज्ञानियों को भी तो है नहीं प्रशिक्षण स्मृति भगवत गीता है अतः उत्तम इसलिए कहा अंतरेय तब तब व्या अंतरेय पद की व्याख्या करते हैं क्या व्याख्या करते हैं धनी भूते मुतमशी जैसे शुक्ल पक्ष की रात्रि तब मान पूर्णराशि की रात्रि भी रात्रि है और अमासी की रात्रि भी रात्रि रात्रि में एक सामान्य है उसमें चल फिर किया जा सकता है और एक में चलना फिरना संभव नहीं है तो ये जो अविद्या रहने वाला और आधे आधे पड़े हुए हैं अज्ञान इतना जबरदस्त है कि इतनों तो सालों से तू शरीर नहीं है तेरा कोई नहीं है रहता और संन्यास देने से मतलब प्रतिज्ञा करवा देते हैं न हम कष्टित ऐसा प्रतिज्ञा करवा देते हैं घोर देने वाले है मेरा कोई नहीं वे किसी का नहीं ऐसा प्रतिज्ञा करवा तो कहा नईरा हो सकता है धानी भूत नहीं हो सकता है कहा इसे कहा अंतरे का देनी बूटे कौन सी कहा अंधेरे में पड़ी है जो महंगेरे में लगे हैं ऐसा कहा <coughs> तो कौन तो सी बात ना मैंने व्यस्त के राम हुए हैं मैं मेरा छोड़ता ही नहीं जा रहा कितने दिनों से ये बोल रहे तू ये शरीर नहीं है तेरे कोई नहीं है यही तो मेरा अंदर बोलता है किंतु काम आ रहा है छोड़ता ही नहीं पकड़ा है पकड़ा है व्यस्त माना लपेटे जा रहे हैं ज्ञान से लपेटे हुए हैं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए भौतिक पदार्थ की लालसा बनी हुई है यही तो अविद्या में लपेटी लपेट महात्मा है यही कहा छह नंबर पिछड़ों के उत्तर घरभूतम अत्यंत घोर जगह धनीभूत तमस्थानीय अविद्या अंतरवत क्या घनीभूत जो अंधेरे के समान उसके सामने आने वाले अंतर अंतर्वन बीज क्या है इसका बीज क्या हो सकता है मध्य क्या हो सकता है संक्रा का व्यस्त मारा उसमें लपेटे जा रहे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए मैं मेरे में लपेटे हुए हैं और लपेटे हुए तो अपने को स्वीकार करने तैयार करने में अज्ञानी वो तैयार नहीं किसी को बोले तो अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है एक छोटा बच्चा भी दूसरे को मनाना चाहता है अपने आप नहीं मैं क्या ज्ञानी उपदेश दूंगा सबकी स्थिति ऐसी बनी हुई है विद्या अथवा मूला ज्ञान यहां पर जो तो अविद्या शहर से क्या लेन है। गया गया लेना है मूला ज्ञान को लेना मूला ज्ञान को अविद्या से लेना कर्म चाह कर्म को भी लेना मगर कर्म भी, भी होगा ना दोनों के यहाँ पर अभिज्ञा शब्द से लेना मूला ज्ञान को भी लेना कर्म को भी लेना जो किए जाने वाले कर्म है वो भी अभिज्ञा शब्द से लेना यहाँ पर अभिज्ञा मैंने अज्ञान में जाने वाले कर्म में वर्तमान ज्ञान में नहीं है कोई कर्म ही कर रहे हैं है। तर्म मध्यभर्ती माना यह जो अज्ञान को डूबे हुए अज्ञान के त्या कर्म में डुबे हुए हैं कुछ न कुछ करते रहेंगे जो स्थिति है तर्म मध्यवर्ती कृष्णा काशन पर तो काम माने पृष्ठा और वार्षण के अपर पर पूर्व एक ही चीज है संस्कार पूर्ण उसके वही काम से कहा तरन तरण माना इच्छा के बसीभूत हुए yes. इच्छा के बसीभूत होकर के संसारिक इच्छा से प्रशीबू हुए तब व्यस्त महात्म सभी व्यक्ति ऐसी स्थिति है इच्छा के मसीभूत होकर के लपेटे खा रहे अगर कोई वस्तु अभी नहीं है तभी आशा तो ना रात्रि गमिष्य भविष्य सुप्रभा हशिष्य पंकज श्री इतम विचिंत पद्म गति दूर थे, थे ऐसा ही कवि ने लिखा है एक घोरा था तो वो पुष्पों पुष्पों से लालायित होता है, है दिन भर जंगल में नारा प्रकार के पुष्पों का प्राग लेता रहा सायंकाल का समय आ गया सूर्यास्त चलते चलते तलाव में पहुंच गया सरोवर में पहुंच जाता है तो सरोवर में जाने पर कमर खिला हुआ है तो कमर बहुत प्यारा है तो कमर के पंखड़ी के भीतर घुस जाता है और तो बैठता है तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए कमल बुरझा गया कमल बुरझा गया।, गया अब वो कुछ तो सोच में बढ़ गया बाहर निकलना है कैसे निकलू किंतु तो उसको अपने प्यार के कारण काट पाता है उसमें इतने उसमें मोहित है यद्यपि लकड़ी को छेद कर सकता है हमारा इतने शक्तिशाली है किंतु कमल के पंखड़ी को तो निकाल पाता वो तो क्या सोचता है रात्रि भी की रात चली जाएगी जैसे कल चली गई रात आज की रात भी चली जाएगी भविष्यति शो सुप्रभात कल का हो जाएगा बासवान उदय्यति भगवान सूर्य उदय हो जाएंगे और अशिष्यति पंकजस्थी और कमल अपना फिर जाएगा उसके बाद मैं स्थान पर चलता हूँ कृष्ण क्यों बिगा ऐसे करके उसकी उसकी रक्षा के दृष्टि से प्रवाह रहता है तब तक ये आदि आ जाता है जंगल से पानी पीने के लिए जंगल चरा था घास खाया था आदि आया पानी पिया और उसके डंघन तोड़ा और मुखा तो सब की स्थिति ऐसी है हम ये आशा में लगे हुए हैं ये होगा ये होगा आज में तो कल हो जाएगा कल में तो पर्सन हो जाएगा संसारिक पर्यावरण की आशा बनाए रख हैं यही अविद्यापी है यही इच्छा यही कारण अविद्या के बीच में रहा मैंने कर्मती काम है कर्म में रहा या अज्ञान में डूबा हुआ है कर्म में डूब लेने वाला कृष्णा अपर पर कृष्णा और वासना संस्कार आशा यही यही आता है काम यही काम है यहाँ इच्छा में डूब के रहना संसार अपराध में डूबे रहना तरन तरह कर्मस्थ महात्व उसमें रहना उसमें जकड़ा रहना तक उसमें ये लपेट जाना वहीं तो ये है, ये कर्मा कर्मा है तो वही रहना है इच्छा के मजबूर होकर रहना है संसारिक पदार यही है व्यस्त माना अविद्या के बीच यदि तू प्रकरण अनुरोध कर्म अविद्या कर्मिद या कर्म के प्रकरण चल जाए तो कर्म के कारण से प्रकरण के अनुरोध से कर्म को ही अविद्या मानेंगे तभी तरह भी कर्म को भाषण तथा से कर्म हो जाएगा कर्म से क्या संस्कार बनेगा संस्कार से फिर कर्म के इच्छा होगी आपने परात काल भोजन किया तो उसका संस्कार है वो संस्कार क्या करेगा सायंकाल के लिए धक्का देगा बनाओ तो आपका अच्छा लगा रहा है धक्का देगा उसे तो संस्कार है माने कर्म के बाद आपने संस्कार संस्कार से पुनः कर्म फिर सायंकाल उठाएंगे आप कर्म करेंगे फिर वह संस्कार फिर पुरात काल होते फिर धक्का दे देगा ये चीज कर्म से संस्कार संस्कार से कर्म ही चलता है देखा अभिज्ञास कर्म लेंगे तभी कर्म को बासमा कर बसे संस्कार और ततस्थ कर्म उस बासमा से कर्म इत्यव तृष्णा पर्याय वाषमा यहाँ तृष्णा के पर्याय संस्कार है पर्याय वाचक है आशा के पर्याय है कर्मान कर्मांतर को मनोज अन्य तरफ आ जाएगा कल्पना करनी चाहिए कहा आसुरी का लक्ष्य यही है जो आशा काश सत्या काम प्रत्याय का जो गीता में कहा है यही यही आशुरी जो आशा में बने हुए हैं वो कितने भी ज्ञानी बोले वो सबके सब असूर सब है गीता के 16 अध्याय की चर्चा आ जाएगी ये कहा उपलक्ष्य तो तथा गौतम भगवद गीता में सोलह अध्याय कहा क्या आसुरी संप्रदाय में शुष्ठ थोड़ी तो क्या होती है आशाकाश आशा, आशा, सतरपत्ता इत्यादि कहा है काम होगा हो प्रायणा ये काम होगा अन्याय ना इत्यादि वहां पर आसरी संपत्ति का पर्वन है गीता ने शोभा ने कहा सैगड़ों आशा लगे लगाए बैठे हुए होनी एक भी नहीं है बस एक भी आशा पूरी होने वाली नहीं है जो होगा जो वही शोधा और जिता था वनी तो वही है किन्तु आशा बनाई हो है कितने दिनों से सुन रहे फिर भी आशा को तो हम छोड़ दे रहे आशा पास से बनना यह आशुरी संपदा की लक्षण है कहा आशा आप आशा सत्यबद्धा काम पूर्व आएगा यह काम होगा तो हम न्याय काम भोग के लिए चेष्टा करते हैं किस तरह से हम विषय भी तृप्त कर सके इसके लिए चेष्टा करते रहते हैं आत्मा की शांति के लिए तो चेष्टा नहीं करते और अन्यायपूर्वक अपराधन करते हैं जो भोग बोगना है विषय बोगना है अन्याय पूर्वक चोरी करना डकैरी डालना इत्यादि करते हैं ऐसा स्वयं था। स्वयं न अंधे तमसी पत्रो यहाँ अच्छा तथा धीया विमुच्यनता नो विद्याद्यापेश अद्याच्य आशंक्य आसम काम अपार पूर्वम द्वितीय चरण ज्यादा स्वयं वयम इत्यादि था स्वयंधीरा इत्यादि था कहते भाई भाई एक संख्या आती है अधेरे में प्रार हुआ व्यक्ति भी कोई तो प्रकाश को समझने वाला जो व्यक्ति होगा जानने वाला व्यक्ति होगा तुम इधर आ जाओ बोल करके प्रकाश के तरफ लगा देता है तो गंतव्य स्थान को चला जाता है ये बोल रहे हैं मानो अंधेरे में वही कांधेरे में प्रार हुआ था कोई व्यक्ति उसको भी वह भी वह जन भी यथा प्रकाश अभिज्ञा अभिज्ञा आपका उद्देश्य हो जैसे प्रकाश को जानने वाला व्यक्ति किधर किस तरफ प्रकाश है ऐसे जानने वाला व्यक्ति के उपदेश सुनेगा इस तरफ हो जाओ ऐसा बोलता हो तो उसका अवसरण करके चलता हो गचम चलता हो तो तो घिरी आती है से बाहर हो जाता है वो और से मुक्त भी हो जाता है वो ऐसी स्थिति है अनर्थ प्रात्रा विमुचित देगा और अनर्थ प्रापरा जो खड्डे में पड़ सकता था आपको सिर्फ हाथ आप पैर कूड़ सकता था को उससे मुक्त भी हो जाता है अगर आपका तो उपदेश मिलने के बाद हो सकता है तब यहां भी ये भी जिसको अभी अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना इत्यादि कहा प्रथम चरण में वो भी तो मुक्त हो nice. सकते हैं ज्ञान ज्ञानी के समुदा प्राप्त कर कहा तब ये भी ये जो अविद्याम अंतरे वर्तमाना लोग हैं, अविद्या के बीच में रहने वाले लोग भी न कुतो विद्यावत उपदेशा ज्ञानी के उपदेश विद्यावत विद्यावान उसके उपदेश्य अविद्या तो कुतो न क्यों तो विमुक्त नहीं होंगे अज्ञान से तो कहा देखो एक होता है बद्ध अज्ञानी एक होता है अज्ञान अज्ञानी को तो उपदेश के द्वारा ज्ञान होना संभव है किंतु तो बद्ध अज्ञानी को ज्ञान नहीं होगा क्यों अपने को ज्ञानी मान के बैठा हुआ है उसको छोड़ेगा ही नहीं अज्ञानी कभी समझ सकता है किंतु तो बद्ध अज्ञानी जो होगा समझ नहीं पाए ये कह इतिहास द्वितीय चरण क्या द्वितीय चरण क्या है, है मंत्र का स्वयं धीरा पंडितम्यमान अज्ञान में पड़े हुए हैं दूसरे से उपदेश देने को तैयार नहीं है क्यों हम जानते हैं सब कुछ पता है ऐसा मान के बैठे हुए हैं अगर अज्ञान स्वीकार करे और कोई महापुरुष के पास जाए तो तब तो काम बने किन्तु गमंड के कारण जा सकते हैं स्वयं धीरा पंडितम मन्यमान हम विवेकीय है शास्त्र कुशल हैं क्यों जाएंगे हम किसी के पास ऐसे अभिमान है इसलिए वो अगले जो पढ़े हुए तो वो भी कभी बाहर बाहर नहीं जा सकते स्वयं धीरत्वा ही अभिमान्वा उन्हें अविद्यालय पढ़े हैं हम विवेकी पंडित ऐसे अभिमान ऐसे ही नान्यम उपनिषद विद्रम विष्णव उपनिष्ट दे एक आपकी ब्रमिकता उपनिषद ज्ञाता जो ब्रमता होंगी उनके पास जाएंगे ही उनके सावधान मुझे प्राप्त नहीं करें क्यों हम स्वयं विद्वान हैं कहते ये प्रभाव रहता है यथा भगवान भगवान ने गीता कोई सोया अध्ययन आश्री समा में कहा है आत्मसंभाल स्तार धनवान बदान देता तो अपने अपने प्रशंसा करने वाले लोग मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया प्रशंसा जो स्तरता है किसी को तो झुकना नहीं चाहते ऐसे को तो। और धन और सम्मान से झुके पड़े हैं युगता है मेरे पास इतना धन अच्छा। है इत्याजार अच्छा आपकी टिप्पणी तो में कहा प्रज्ञानंत्रौक है इंतजार हमारे यहां पर धीरा रथ प्रज्ञान तक का हम प्रज्ञावान है क्या किसके जानते हैं लौकिक विज्ञान के क्या था आत्मविज्ञान नहीं है लौकिक विज्ञान हम ये पढ़े हैं वो पढ़े हैं विज्ञान है साइंस है अमुक है अमुख है बनाने की कला हमारे पास है ये बनाने की कला है ऐसा ऐसा है वैज्ञानिक हम है हमको गए कैसे लौकिक तो अभिज्ञान इतिहास लौकिक ज्ञान है उनके पास इसलिए वो अपने को पंडित मान बैठे क्योंकि तो लौकिक ज्ञान यहां काम नहीं कर अविद्या को नाश नहीं कर सकता वो। है वो लौकिक पंडिता पंडितम विभक्तिवन व्यक्तिशा इतिहास पंडिता है पंडितम मंत्र में है राशिकार ने पंडिता पर बहुवचन कर दिया एक तो विभक्ति का व्यक्त है एक वचन के जगह पर बहुवचन है दूसरा विभक्ति विभक्ति है प्रथमा के जगह पंडिता मकुषक लिंग है और यहां पर कर दिया ये पुलिंग कर दिया अच्छा और वचन क्या एक एक एक है एक वचन ने बहुवचन कर दिया विभक्ति और वचन दोनों का दिव्य द्वितिया प्रथमा किया है ये बोलते हैं विभक्ति पंडितम ये द्वितिया मंत्र में और यहाँ पाशन कर दिया पंडित विभक्ति का विपरिणाम और वचन एक वचन के जगह पर बहुवचन मंत्र में एक वचन है पंडितम और यहाँ बहुवचन है यही है विभक्ति वचन का व्यक्त होना विपरीत हुआ छांद है इसलिए कहा पंडिता विख्यादि कहा यह बड़ा हम सत्य पंडिता पंडित सब बातें कर सकते पंडितम मनिमान किस प्रकार से कर सकते हैं यद पंडितम आत्मान मन इति पंडित अम्या ऐसा जो तालीम मन्या आदि लोगों को भी पढ़ा होगा अपने आत्मान्य कष्ट अपने को मानदेय के विषय में खस्त प्रत्यय होता है पंडितम आत्मा मनडे मन अपने को पंडित मानते हैं मान्यता है। पंडित नहीं है लोगों को पंडित मनिया बोला जाएगा ठीक है आत्मा कष्ट खत प्रत्यय होगा फर्स का आकार रहेगा और इधर और वो दिशा अंत से मुख से मुंह का हाथ में पंडित मन जाएगा उनके अभिमान के समान अभिमान है जिनको पंडित अपने को पंडित मानने वाले लोगों में जो अभिमान होगा उसके अभिमान के समान अभिमान जिन लोगों का है पत्नी मनुष्य के जा सकते पंडिता इत्यादि का शास्त्र ये भी कर्षण करता अत पक्ष ये जो द्वितीय पक्ष है स्वयं पंडित अपने को नहीं मानते जैसे वो पंडित लोग हैं उसके समान अपने को मानते इस पक्ष में भय धीरा मान्य माना आर्थिक उन्नीय भयम धीरा इस मान्य माना ऐसे मान्य अपने को धीर मानना ये अर्थ से आ जाएगा ये। इस तरह की टिप्पणियां तीन नंबर टिप्पणी भारत विशेष रत्व सामान्य उद्देश्य कोटो उपदिष्ट संसारम विशेषको विदय को आहार भाजन के विशेषण रूप से क्या किसके भाजन होंगे संसार के भाजन होंगे अज्ञान में विभेय हो किसके भाजन पात्र होंगे संसार तो भाजन का विशेषण क्या है संसार यही संसार है भाजन विशेषणत्व विशेषण लेना सामान्यतः तो उद्देश्य को उपिष्टम संसारम सामान्य रूप से जो विशेषण था उद्देश्य को डे रखा संसार भविष्य को संसार में विशेष हो विदेश को तो और संसार को विदेश विधेयक में रखते हैं क्या बोलते हैं तंत्र निर्माण घूमते रहने वाला कुटीर गति में चलने वाला है कहते कैसे बनाया जागरण की दृष्टि से अंगंत है अंगंत के बाद में शाह किया हुआ है करते है ये कहते हैं ड्रामा हम नीम ग्री गतऊ चार धातु गति अर्थ में करके धातु बात में आया है धातु है यहाँ तो धातु ने कहा जो तो जो शुक्र पढ़ाई है आपने यं प्रत्यय होगा और सन्यों से होंगे नित्य प्रवृत्ति करो ये यंग जो होगा भ्रिषार्थ में नहीं होगा क्रिया समय नहीं होगा तो ये गत्यथन दाते गत्यतन दाथ से यंग कुटिल होता है बाकी से तो क्रिया समय क्रिया समय अर्थ जो होता है पौन पुण्य अर्थ भ्रष अर्थ एक ही बार बहुत होना या बार बार उसको क्रिया समावर बोलते हैं था था था था। हो। तो जब आप दत्तर होकर होगा कुटी तो लाभ एक बनेगा दित्त करेंगे दब्रम क्या बन जाएगा पूर्व का अभ्यास हवाजी से सब लग जाएगा ददय होगा युवकों का आज काम कस्य ऐसा सूत्र है जो अभ्यास को दुःख का आरंभ होगा अनुनाशिकंत जो धातु होंगे यंग जाते अनुनाशिको अभ्यास को दुख का आरंभ होगा अभ्यास में कर लो तो फिर काम बन जाएगा अत्यत इत्यादि कहा यह सब आंकड़ों को लेकर के कहा अत्यंत कह दिया यह अनंतर होगा या कर और आगे आने मुख्य होता है नित्य कौटिल्य निर्थ धातु नित्य ही होगा, कुटीला क्रियासंधार नहीं होगा ये नियम होने के कारण से तो भूत यहां क्रियास न क्रिया कौट्य तो के अत क्रिया में कुटिलता होने के लिए कौन रोक सकता है तो क्रिया में कुटिलता होगी संसार गति होगी एक कुटिलाम चार प्रतिक्रमिका व्याख्या की अनेक रूपा कुटिलाम का ही व्याख्या करते हैं अनेक रूपांकिन इत्यादि का कुटिल गति मैंने घास अनेक रूपांकृति सुअर कुकर आदि नाना प्रकार की गति को प्राप्त होना है घूमना है गतिम दशा गचान गति का तो दशा ऐसे ऐसी दशा को प्राप्त हो जाए गति का किन कौटिले गति में कुटिलता का द्वारा प्रेरित होना उसका प्रयोजन क्या है संसार गति में कुटिल गति में जाने के लिए प्रेरक प्रेरक क्या है प्रयोजन क्या है कहा जरा इत्यादि कहा जरा आवर्था आदि ये घेरे जाएंगे ये कुटिल गति वृद्धावस्था की क्या स्थिति हो जाती है भरप्रिय जी ने कहा बहरा के सतक मेगा वृद्ध अवस्था की चर्चा करते हुए दात्र सकुचित भ्रष्टा दृष्टि वर्तमित बाक्यम नीयते पुष्श जीर्ण वयस पुत्रोच्चित्राए थे दात्र सकुचित शरीशिथि सुकृि सुष दात्र सचित गतिर बिगड़ता इधर तो इधर ज्यादा भी इधर हो जाता है केड़ा बेड़ा चले जाती है कभी तो खट्टे हो जाने की संभावना है वृद्धावस्था की चर्चा है गतिर बिगड़िता भ्रष्टाचार जनता और बातों की जो तो पंक्तियां थी सब गिर गए एक भी नहीं है वेदांति हो गया है दृष्टि नष्ट थी आग टूट गई अंधा हो गया है अथवा थोड़ा थोड़ा तो दिखता होगा एक चीज की वृद्धि हो जाती है वृद्धावस्था की वक्त बनी रहता दायना कहा बढ़ जाता वृद्धि है तो एक ही बात इसे अभाष है वृद्धावस्था नहीं करता है इसलिए बध धटे परि बतरा वा रहा है थे यहां से लाट का बता रहता है लोगों ने क्या कर रहा है बाक्यम नायक भी थे तो तमाम पहले आते थे पूछते थे चाचा जी पिताजी कुछ बोलते बोल थे कुछ ही बोलता है बूढ़ा बोलने दो चिल्लाता रहता नहीं बंधु लोग उसके वाक्य पर आदर नहीं, नहीं। रहे जिस पत्नी के लिए बहुत कुछ किया था आज वो भी सेवा नहीं करेगी ये स्थिति हो जाती है हर कष्ट पुरुष से देवी जो वृद्धावस्था क्या कष्ट है देखो पुत्रोक्त तो विक्राए थे पुत्र भी शत्रु हो है वृद्धावस्था वहां पर स्थिति क्यों सेवा करनी पड़ेगी भागी जो गलत संस्कार वाले पुत्र होंगे वो तो साफ साफ बोलेंगे भरता क्यों नहीं है ऐसा बोलेंगे तो सभ्य लोग जो होंगे सभ्य परिवार वाले होंगे कहेंगे बहुत कष्ट है भगवान जी को उठा देते तो अच्छा होता <laughs> ऐसे शब्द बोलेंगे क्यों अवतु वही जाता है अब तो वही होता है भगवान जी को उठा दे तो अच्छा बहुत कष्ट है देखा नहीं ऐसा बोलेंगे तो ये वृद्ध व्यवस्था की चर्चा है इसी से वो संसार को तो प्राप्त होना यही है इसी के चक्कर में पड़ा जाता यही है कुटिल गति को जाना वृद्धावस्था के गहरे जमाना रोग के घेरे में पड़ जाना क्या यही कहां पहली परिक तरह संसार करते भ्रमती संसार से पड़ा रहेगा या कहा अगे पानी चित्र में कहा मूढ़ा मूढ़ क्या है कहा आश्रमढ़ो प्राप्त भ्रमान कर अश्विन संपदाय के अंतिम में ये बताया है कि बार बार वो में भी जो आय संप्रदाय वाले ऐसे जाएंगे मेरे को प्राप्त होकर के और नीचे देते जाएंगे सुअर को आदि के वह जाएंगे ऐसा कहा नहीं क्षेत्रों में भी टिप्पणी है यदि स्वाचार्य उपदेश देने का तथा प्रदंतों की प्रथम एवं अनथ भारत याद ये भी तो अपने अपने आचार्यों के होंगे ही अपने अपने गुरु के उपदेश के द्वारा आगे बाहर हो जाएंगे देखा तो ये भी जो अपने को पंडित मान रहे हैं अभिद्या के बीच में पड़े हुए हैं घोर मांग रहे थे तो अपने गुरु होगा आचार्य होगा ना ये जो पंडिता मनने वाले लोग मांगने वाले अभिद्या के बीच में पड़े हुए और आज स्व आचार्य उपदेश अपने जो गुरु होंगे अपने आचार्य गुरुपेष के द्वारा ही यथा पता चलने उस मार्ग से चलते हुए गुरु जी कहेंगे जो मार्ग देंगे उस मार्ग चलेंगे चलते हुए कथम एवं अन्य जो गुरु उदेश के भाग्य से चल रहे थे अनर्थ के पात्र दरानी के पात्र क्यों बनेगी ऐसे कैसे होंगे इति शंका है। इसकी शंका तो हम नहीं बताते हैं दृष्टान से देते जैसे देखो अंधे व्यक्ति के द्वारा ले गए अंधे की क्या स्थिति हो जाती है तो इनके गुरु को पता नहीं है मार्ग किधर है यह तुलसीदार्थी तो साहब लिखते हैं गुरु से अंत बदले गए लेखा एक नहीं सुनि नहीं देखा एक बहरे के समान है एक अंधे के समान है गुरु तो अंधा उसको दिखता नहीं कुछ पता ही नहीं है शास्त्र क्या बोलता है पता नहीं है और शिष्य बहरा है कुछ बोले तो सुनता ही नहीं गुरु <laughs> शिष्य अंधे बदले ही देखा ऐसी स्थिति में तो एक तो अंधे के समान गुरु को पता नहीं है और कुछ बोलता है वो तो सुनता नहीं है एक नहीं सुना एक नहीं देखा शिष्य सुनता नहीं उसने देखा नहीं बस हो गया था अंधे ने बदाना है तो अंधा ही कहा दृष्टान्त दिया दृष्टान्त निरसित क्षण उनके गुरु के द्वारा उत्कृष्ट होकर चलेगा दृष्टान खंडन का पेट शत्रु आचर्य शत्रु क्या है अंधेर इसी के व्याख्या करते हैं अंधेर अंधेर विषिने रहेगा नियम आना विषय यथा बहुत अंधा जैसे अंध व्यक्ति के द्वारा ले जाए गए बहुत सारे अंधे खे निकल जाते हैं ठीक इस प्रकार के संसार से पड़ जाते हैं इज्ञा शिक्षण आगे बल्कि है नाम आचार्य हो पर्ता आचार्य भगवती ते कौओं का गुरु हम सभी अवसर था कौ का गुरु तो कौ ही जो अंधों का गुरु अंध ही नहीं कर्ता आचार्य भविपर्वत तो कर्तवों का आचार्य भरत कर्तव है कौआ और वर्ग है हम सर तो कौओं का आचार्य कभी भारत मुख्या हो सकता है किंत क्या होगा भारत है कश्मीर ज्यादा नहीं कहा बुढ़ा पौरा ही होगा तो कोई स्थिति हो जाएगी सारे हो गए ओम साउ सा